उद्बोधन सुबह मैंने कहा मां मेरा तो जप करने में मन नहीं लगता मां ने हंसकर कहा क्यों जरा भी नहीं मैं बस थोड़ा बहुत होता है बेगाड़ टाल जैसा थोड़ा करके ही सोचने लगता हूं इस तरह मंत्र बुद्ध बुधाने से क्या होगा ईश्वर यदि है तो रहेंगे ही पर ध्यान करने की कोशिश करता हूं मां ध्यान होता है मां नहीं होता कहां है सब तो समझता हूं पर शक्ति कहां दक्षिणेश्वर किस रास्ते से जाना होगा यह भले मालूम हो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 वही तो दुख है तुम लोगों के लिए मैं हां ललित बाबू मरने के बाद ठाकुर गोद में लेंगे यह कौन सी बड़ी बात है यदि शरीर के रहते लेते तो कोई बात थी मां इस शरीर को तो गोद में ही रखा है वे सिर के ऊपर विद्यमान है ठीक पकड़े हुए हैं मैं हम लोगों को ठीक पकड़ रखा है मां हां ठीक पकड़ रखा है मैं सच कह रही हो मां हां सच कह रही हूं उन्होंने ठीक पकड़ रखा है मैं सच मां दृढ़ भाव से हां सच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 तुम लोग ही मेरे अपने हो 16, 8, 1912, सायंकाल 5 बजे मां मैं 13 वर्ष की आयु में कामार पुकुर गई तब ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे एक माह कामार पुकुर में बिता मैं जयराम बाटी लौटी फिर पांच छह महीने बाद कामारपुकुर जाकर वहां प्रायः डेढ़ महीने रही ठाकुर तब भी दक्षिणेश्वर में थे कामारपुकुर में मेरे जेठ जेठानी ये सब लोग थे बाद में ठाकुर जब ब्राह्मणी को लेकर गांव आए अर्थात सन 1866 में तो मुझे खबर भिजवाई ब्राह्मणी आई है तुम आओ मैं खबर पाकर कामार पुकुर पहुंची उस समय करीब तीन महीने वहां रही ब्राह्मणी माता ने जयरामवाटी शिहड़ आदि सब घूम फिर देखा एक दिन चीनू शाखारी के जूठन को लेकर हृदय के साथ उनका झगड़ा हुआ मैं चीनू क्या तब जीवित थे मां हां जीवित थे पर बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए थे मैं किसी किसी पुस्तक में लिखा है कि चीनू शाखारी ठाकुर के बचपन में ही चल बसे थे मां वे बहुत दिन बाद दिवंगत हुए वहां उनका समाज है जो उन्हें मानता है ब्राह्मणी ने कहा चीनू भक्त है उनका जूठन उठाने में भला क्या हानि है हृदय ने कहा तुम शाखाह का जूठन उठाओगी तो रहोगी कहां और सोओगी कहां ब्राह्मणी ने कहा क्यों शीतला के कमरे में मनसा सोएगी हृदय बोला मैं देखता हूं कि कैसे शीतला के घर में मनसा सोती है यही सब लेकर हृदय के साथ उनका झगड़ा और मारपीट हुई हृदय ने पता नहीं क्या फेंक कर मारा कि उनके कान पर लगने से खून बहने लगा ब्राह्मणी रोने लगी ठाकुर ने कहा अरे हृदू तूने ऐसा क्यों किया वह साध्वी है भक्तिमती है अरे ऐसा होने से लोग जमा होंगे बड़ी बदनामी होगी उसके बाद एक दिन ठाकुर ने ब्राह्मणी को न जाने कैसे डरा दिया उनकी न जाने कैसी भावावस्था देख वे हरिणी की भांति भयभीत हो गईं। भय से सब समय ऐसी अर्थात ऊपर की ओर देखकर करने लगी कहने लगी अरी प्रसन्न अर्थात लाहा की प्रसन्नमई। मैं, मैं कहां जाऊं अरी मैं क्या करूं जगन्नाथ जाऊं या वृंदावन और एक दिन वे कब कहां चली गई किसी को खबर तक नहीं लगी उसके बाद फिर आई नहीं हृदय के साथ बाद में झगड़ा ना हो लाहा लोगों का घर पास में है इन्हीं सब कारणों से लगता है ठाकुर ने उन्हें भय दिखाया था एक दिन ब्राह्मणी ने ठाकुर को माला आदि से चैतन्य देव की भांति सजाया था तब ठाकुर को एक प्रकार की भावावस्था हुई थी ब्राह्मणी माता ने मुझे बुलवाया जाते ही ठाकुर ने मुझसे पूछा क्यों कैसा हुआ है मैंने कहा अच्छा हुआ है ऐसा किसी तरह बोलकर मैं प्रणाम करके तुरंत चली आई भावावेश देखकर मुझे डर लगा था इसके बाद मैं फिर जयराम लौट आई बहुत से लोगों से तरह तरह की बातें सुनती कि वे पागल हो गए हैं उन्माद अवस्था में हैं नंगे घूमते रहते हैं आदि तब कोई भी उनका भाव समझ नहीं पाता था मैंने मन में सोचा कि जब सभी ऐसा कहते हैं तो एक बार जाकर देख आऊं कि वे कैसे हैं उस समय किसी पर्व के अवसर पर हमारे गांव की स्त्रियां गंगा स्नान के लिए कलकत्ता जा रही थीं। मैंने एक से कहा मैं उन्हें देखने दक्षिणेश्वर जाऊंगी कि वे कैसे हैं उसने पिताजी से जाकर सब कहा मैं तो पिताजी से लज्जा और डर के कारण कुछ बोल नहीं पाई पिताजी ने कहा वह जाएगी अच्छा तो है वे हम लोगों के साथ आए रास्ते में मुझे बुखार हो आया जोर का बुखार कोई होश न रहा रात में सपने में देखती हूं कि एक अत्यंत काली लड़की मेरे बिस्तर के पास बैठी मेरे सिर पर हाथ फेर रही है उसने कहा मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूं मैंने कहा मैं भी उनके पास जाऊंगी तुम हमारी क्या लगती हो उसने कहा मैं तुम्हारी बहन हूं डर की कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगी दूसरे दिन ही बुखार छूट गया पिताजी ने पालकी का प्रबंध कर दिया हम लोग रात के 9 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे मैं सीधे ठाकुर के कमरे में ही जा पहुंची ये लोग नौबत खाने में जहां ठाकुर की मां थी वहां गए ठाकुर ने मुझे देखकर कहा तुम आई हो अच्छा किया किसी से फिर कहा अरे चटाई बिछा दे कमरे में ही चटाई बिछा दी गई ठाकुर बोले अब क्या मेरा सेजो बाबू अर्थात मथुर बाबू है मेरा दाहिना हाथ ही टूट गया कई महीने पहले मथुर बाबू की मृत्यु हो गई थी अक्षय अर्थात ठाकुर का भतीजा भी उसके कुछ महीने पहले ही चल बसा था मैं मथुर बाबू तब नहीं थे मां नहीं कई महीने सात आठ महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी मथुर बाबू के रहते क्या मुझे उस तंग कमरे अर्थात नौबत खाने में रहना पड़ता शॉट जाने की कितनी तकलीफ वे तो अट्टालिका में रखते मैंने नौबत खाने में जाना चाहा ठाकुर ने कहा ना ना वहां डॉक्टर को दिखाने में असुविधा होगी तुम इसी कमरे में रहो हम लोग उनके कमरे में ही सोए साथ ही एक लड़की मेरे पास सोई हृदय ने दो तीन पायली मुरमुरा लाल दिया था तब तक सबका खाना खत्म हो चुका था दूसरे दिन मुझे डॉक्टर को दिखाया गया कुछ दिन बाद बुखार छूट जाने पर मैं नौबत खाने में चली आई तब मेरी सास कोठी को छोड़ नौबत खाने में आ गई थी कोठी का एक कमरा उन्हें दिया गया था अक्षय की मृत्यु उनके उसी कमरे में हुई थी उसकी मृत्यु के बाद माताजी ने कोठी को त्याग दिया उन्होंने कहा अब मैं वहां नहीं रहूंगी इसी नौबतखाने में रहूंगी गंगा की ओर मुंह करके रहूंगी मुझे कोठी की और कोई आवश्यकता नहीं दक्षिणेश्वर में डेढ़ महीने रहने के बाद ही ठाकुर ने षोडशी पूजा की थी संभवतया फलहारिणी काली पूजा जून अठारह में तब मैंने 16वें साल में पैर रखा था रात को करीब 9 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलवाया पूजा की सारी व्यवस्था की गई थी भांजे ने सारी व्यवस्था की थी ठाकुर ने मुझसे बैठने को कहा मैं उनके आसन के उत्तरी भाग में जहां गंगाजल का मटका था पश्चिम की ओर मुंह करके बैठी ठाकुर पश्चिमी दरवाजे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठे दरवाजे सब बंद थे मेरे दाहिनी ओर पूजा की सब सामग्री थी मैं पूजा के समय उन्होंने क्या किया मां मैं कुछ देर बाद ही बेहोश हो गई पूजा के बीच क्या हुआ कुछ जान नहीं पाई मैं चेतना आने पर तुमने क्या किया मां मैंने मन ही मन प्रणाम किया और चली आई मैं काली पूजा की रात थी वहां इतने लोग रहे होंगे पर किसी को इस पूजा की खबर नहीं लगी मां दरवाजे सब बंद जो थे कालीबाड़ी में गाना बजाना शोरगुल हो रहा था सब उसी में मशगूल थे फिर उनके साथ और लोगों का संपर्क ही भला कितना था केवल दर्शन स्पर्शन को छोड़ और कुछ नहीं मैं पूजा के समय और कोई था मां दीन नाम का लड़का था जो रिश्ते में जेठ का लड़का होता है वह मुकुंदपुर के ज्ञाति का लड़का था ठाकुर के पास रहता था वे उसे बहुत प्यार करते वही फूल बेलपत्ते आदि लाकर देने लगा हृदय ने सारी व्यवस्था कर दी थी पूजा के समय और कोई नहीं था अकेले केवल वे ही थे पूजा के अंतिम समय में हृदय पहुंचा था राम बाबू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जयराम वाटी में षोडशी पूजा हुई थी हमारे गांव में वैसे भी मुश्किल है वैसे ही बोलते रहते हैं किसको लड़की दे दी एक पगले उन को और फिर स्त्री जात की पूजा करने की बात सुनकर वे क्या ना बोलेंगे इसके बाद दक्षिणेश्वर में प्रायः एक वर्ष तक रही वर्ष के अंत में बीमार पड़ने पर फिर गांव को गई शंभू बाबू अर्थात शंभुनाग मलिक ने डॉक्टर प्रसाद बाबू से दक्षिणेश्वर में मेरी चिकित्सा करवाई थी मैं ठाकुर की मां के देह त्याग अर्थात 27 फरवरी 1875 के समय क्या तुम दक्षिणेश्वर में थी मां नहीं मैं जयरामवाटी में थी तब मैं बीमार थी दक्षिणेश्वर में एक साल भुगतकर गांव गई थी बदनगंज के बाजार के शिव मंदिर में मैंने प्लीहा की बीमारी के लिए दाग लगवाया था बदनगंज जयरामवाटी से करीब चार मील दूर है दागने की प्रथा उस जमाने में अत्यंत कष्टकर थी रोगी को नहलाकर फिर लिटाकर तीन चार लोग हाथ पैर दबाकर रखते जिससे वह यंत्रणा से उठकर भाग न जाए इसके बाद एक आदमी बेर की जलती हुई लकड़ी लेकर उसे पेट में प्लीहे के स्थान पर कई जगह घिसता उस समय चमड़ा जलने से रोगी चिल्लाता मां जब स्नान करके आई और लोग दागने के लिए उन्हें पकड़ने लगे तो उन्होंने कहा नहीं किसी को मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं मैं स्वयं ही चुपचाप पड़ी रहूंगी और वास्तव में उन्होंने वह असह्य यंत्रणा स्थिर भाव से सहन कर लिया उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास था कि इससे मलेरिया ज्वर ठीक होता है ठाकुर ने भी एक बार यह इलाज करवाया था मेरे दो या तीन बार दक्षिणेश्वर आने के पश्चात कप्तान अर्थात विश्वनाथ उपाध्याय ने साल की लकड़ी दी जिससे शंभू बाबू ने जहां अभी रामलाल का मकान है उसके पास मेरे लिए एक घर बनवाया गंगा के ज्वार में एक लट्ठा पानी में बह गया था हृदय आकर भला बुरा कहने लगा तुम्हारा भाग्य खोटा है इत्यादि इस पर कप्तान ने कहा जो भी लकड़ी लगेगी मैं दूंगा उस घर में मैं कुछ दिन रही बरसात में एक दिन ठाकुर वहां गए थे रात में ऐसी वर्षा हुई कि ठाकुर लौट नहीं पाए वहीं खा पीकर सो गए मुझसे मजाक में कहने लगे काली मंदिर के पुजारी जैसे रात में घर जाते हैं मैं भी वैसे ही आया हूं बाद में काशी की एक वृद्धा महिला मुझे वहां से बुलाकर नौबत खाने में ले आई तब ठाकुर बीमार थे उनकी सेवा में कष्ट हो रहा था बार बार शौच जाने के कारण मलद्वार सूज गया था मैं आकर सेवा में लग गई काशी पहुंचने पर मैंने उस महिला की बहुत खोज की थी पर उससे भेंट नहीं हुई इसके बाद मैं चौथी बार मां लक्ष्मी तथा और भी कुछ लोग दक्षिणेश्वर आए पिछली बीमारी में मैंने तारकेश्वर में नख केश आदि की मानक बदी थी उसे पूरा करके आई प्रसन्न के साथ रहने के कारण हम लोग पहले उसके कलकत्ते के मकान गिरीश विद्यारत्न के मकान में ठहरे वह शायद मार्च अठारह का महीना था दूसरे दिन सब दक्षिणेश्वर गए जाते ही हृदय ने ना जाने क्या सोचकर बोलना शुरू किया तुम लोग क्यों आई हो किस काम से आई हो यहां क्या रखा है यह सब कहकर अपमानित करने लगा मेरी मां ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया हृदय श्रीहण का था और मेरी मां भी श्रीहड़ की थी इसीलिए हृदय ने मेरी मां का जरा भी लिहाज नहीं किया मां ने कहा चलो गांव लौट चले यहां लड़की को भला किसके पास छोड़ू ठाकुर ने हृदय के डर से शुरू से आखिर तक हां ना कुछ भी नहीं कहा हम लोग उसी दिन लौट गए। रामलाल ने पार जाने के लिए एक नाव बुला दी मैंने मन ही मन मां काली से कहा मां यदि किसी दिन बुलाओगी तभी आऊंगी उसके बाद हृदय को त्रैलोक्य बाबू की लड़की के पैरों में फूल चढ़ाने के कारण जून 1881 में काली मंदिर छोड़ना पड़ा रामलाल काली मंदिर का स्थाई पुजारी नियुक्त हुआ पुजारी होकर उसने सोचा अब क्या है मैं तो अब काली मंदिर का पुजारी हो गया हूं उसने ठाकुर की खोज खबर लेना छोड़ दिया वे भाव आदि होने से यू ही पड़े रहते इधर काली मां का प्रसाद पड़े पड़े सूख जाता ठाकुर के खाने पीने में भी कष्ट होने लगा तब दूसरा और कोई नहीं था ठाकुर बार बार मुझे आने के लिए बुलावा भेजने लगे गांव का जो कोई भी आता उसके द्वारा आने के लिए खबर भिजवाते कामार पुकुर के लक्ष्मण पाइन के हाथ उन्होंने खबर भिजवाई मुझे यहां कष्ट हो रहा है रामलाल काली मां का पुजारी होकर ब्राह्मणों के दल में जा मिला है अब मेरी अधिक खोज खबर नहीं लेता तुम तो अवश्य आना डोली में हो या पालकी में चाहे दस रुपए लगे या बीस मैं दूंगा ठाकुर का यह बुलावा पाकर मैं आखिर फरवरी या मार्च 1882 को दक्षिणेश्वर पहुंची पूरे एक साल के बाद आई मैं रासमणि ने जब देह छोड़ी तब ठाकुर कहां थे मां तब ठाकुर दक्षिणेश्वर में ही थे उनके तथा लोगों के मुंह से सुना है कि रानी रासमणि के देह त्याग के समय कालीघाट में मां काली के मंदिर की सारी ज्योति हवा के एक झोंके से बुझ गई तब मां ने रासमणि को दर्शन दिया उनके सभी संबंधी कालीघाट के निवास स्थान में दिवंगत हुए केवल मथुर बाबू की मृत्यु जान बाजार में हुई